बृहदारण्य के उपनिषेद शाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा ब्राह्मण मैत्रेयी संवाद द्वितीय अध्याय में आगम प्रधान मधु कांडारा ब्रह्म तत्व का निश्चय किया गया फिर तीसरे अध्याय में युक्ति प्रधान याज्ञवल्कीय कांड द्वारा उसी के पक्ष प्रतिपक्ष लेकर जल्प न्याय द्वारा विचार किया गया और तदनंतर इस छठे प्रपाठक अर्थात चतुर्थ अध्याय में गुरु शिष्य संबंध से प्रश्नोत्तर शैली द्वारा उसका विस्तार पूर्वक विचार करके उपसंहार किया गया उसके पश्चात अब निगम स्थानीय मैत्रीय ब्राह्मण आरंभ किया जाता है वाक्य मे इस न्याय को स्वीकार भी किया है यथा हेतु का उल्लेख करके प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना निगमन है अथवा प्रधान अथवाधान आत्मज्ञान को अमृतत्व का साधन बतलया है वही सन्यास आत्मज्ञान तर्क से भी अमृतत्व का साधन जाना जाता है यह यज्ञ किया कांड तर्क प्रधान ही है अतः यह जो अमृतत्व का साधन संन्यास युक्त आत्मज्ञान है वह शास्त्र और तर्क दोनों ही से निश्चित है इसलिए अमृतत्व प्राप्ति के इच्छुक एवं शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले पुरुषों को इसे प्राप्त करना चाहिए क्योंकि इन अक्षरों के अर्थ की तो चतुर्थ प्रपाठक यानी द्वितीय अध्याय में जिस प्रकार व्याख्या की गई है वैसे ही यहाँ भी समझनी चाहिए वहा जिन अक्षरों की व्याख्या नहीं की गई उनकी व्याख्या हम यहाँ करेंगे याज्ञवल्क्य और उनकी दोस्त स्त्रियां श्लोक पहला यह प्रसिद्ध है कि याज्ञवल्क्य की मैत्री और कात्यायनी ये, ये दो दोपहरियां थी उनमें मैत्रेय ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी तो स्त्रियों की बुद्धि वाली ही थी तब याज्ञवल्क्य ने दूसरे प्रकार की चर्या आरंभ करने की इच्छा से कहा भाष्यार्थ अर्था यह शब्द यह दिखाने के लिए है कि यह सिद्धांत प्रतिपादक प्रकरण हेतु का उपदेश करने के बाद आरंभ किया गया है क्योंकि इससे पहले हेतु प्रधान वाक्य कहे जा चुके हैं उनके पश्चात अब आगम प्रधान मैत्रेय ब्राह्मण द्वारा पहले प्रतिज्ञा किए हुए रथ का निगमन किया जाता है शब्द को सूचित करने वाला है प्रसिद्ध है याज्ञवल्क ऋषि की दो भारिया पत्नियां थी एक मैत्रेयी नाम वाली थी और दूसरी कात्यायी नाम वाली दोनों पत्नियों में मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी ब्रह्म संबंधी भाषण करने वाली थी किन्तु कात्यायनी उस समय स्त्री प्रज्ञा जो प्रज्ञा स्त्रियों के योग्य हो उसे स्त्री प्रज्ञा कहते हैं जिसकी वह स्त्री प्रज्ञा ग्रह संबंधी में याज्ञवल्क्य ने अन्य अर्थात कारहस्थ्य रूप पूर्वचर्या से भिन्न संुपचर्या का आरंभ करने के इच्छुक होकर कहा याज्ञवल मैत्रेयी संवाद श्लोक दूसरा अरे मैत्रेयी ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा मैं इस स्थान गार्हस्थ्य आश्रम से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जाने वाला हूँ अर्थात सन्यास लेने का विचार है इसलिए मैं तेरी अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ इसका के साथ तेरा बंटवारा कर दो भाषा हे मैत्रेयी इस प्रकार के ने बड़ी स्त्री को दक्ष करके संबोधन किया और उसे बुलाकर कहा अरे मैत्रेयी मैं इस गारहस्थ आश्रम से प्रव्रजन पारिव्राज्य संन्यास स्वीकार करने वाला हूँ सो हे मैत्रेयी तू मुझे अपनी अनुमति दे और यदि तेरी इच्छा हो तो तेरे ने के साथ तेरा बटवारा कर दो इत्यादि वाक्य की व्याख्या पहले की जा चुकी है चलो तीसरा उस मैत्रेय ने कहा भगवान यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उसे अमर हो सकती हूं अथवा नहीं के ने कहा नहीं भोग सामग्री से का जैसा जीवन होता है वैसा ही नहीं मैत्री का साधन प्रश्न, उस मैत्री ने कहा, जिसमें मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी श्रीमान जो कुछ अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बदलावे इस प्रकार कह जाने वाले उस मैत्री ने कहा यदि सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उस धन से कर्म से मैं अमर हो जाऊंगी अथवा नहीं ने कहा नहीं इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत हैल्केजी याग्यवल, का सांत्वना पूर्वक समाधान श्लोक पांचवाज्ञवल्क जी ने कहा निश्चय ही तू पहले भी हमारी प्रिय रही है और इस समय भी तू हमारे प्रिय संपन्नता को बढ़ाया है अतः हे देवी मैं प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस अमृतत्व के साधन की व्याख्या करूंगा तू मेरे व्याख्या किए हुए चिंतन का विषय का चिंतन करना भाषर्ख उन्होंने कहा तू तो निश्चय ही पहले ही हम हमारी प्रिया रही है अब भी तूने हमारे प्रिय की ही वृद्धि की है प्रसन्नता को ही बढ़ाया है संतोषजनक निश्चय किया है इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ अब यदि तू अमृतत्व का साधन जानना चाहती है तो हे भगवती हे देवी मैं तेरे प्रति उस अमृतत्व के साधन की व्याख्या करूँगा प्रियतम आत्मा के लिए ही सब वस्तुएं प्रिय होती है श्लोक छठा उन्होंने कहा अरे मैत्री यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय होती है पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है पशुओं के प्रयोजन के लिए पशु प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए पशु प्रिय होते हैं ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता अपने ही प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है लोगों के प्रयोजन के लिए लोकप्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए लोकप्रिय होते हैं देवों के प्रयोजन के लिए देव नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए देव होते हैं वेदों के प्रयोजन के लिए वेद नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए वेद प्रिय होते हैं भूतों के प्रयोजन के लिए भूत प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए भूत प्रिय होते हैं सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं अतः हरी मैत्री, आत्मा दर्शनीय श्रवणीय मननीय और निदिध्यासन ध्यान करने योग्य है हे मैत्रिये निश्चय ही आत्मा का दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान हो जाने पर इन सब ज्ञान हो जाता है मत्रे ही, ही आत्मा का ही निश्चय आत्मा दर्शन हो जाने पर किस प्रकार आत्मा का दर्शन हो जाने पर शो कहा जाता है पहले आचार्य और शास्त्र से मनन और विचार करने पर शास्त्र मात्र से तो श्रवण युक्ति से मनन और पीछे विशेष रूप से जान लेने पर अर्थात यह ऐसा ही अन्य ऐसा ही है अन्य प्रकार का नहीं ऐसा निश्चय कर लेने पर क्या होता है सो बताया जाता है यह ज्ञात हो जाता है अर्थात यह सब जो कि आत्मा से भिन्न है ही नहीं ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न समझता है क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को आत्मा से भिन्न जानता है लोग उसे परास्त कर देते हैं जो लोगों को आत्मा से भिन्न जानता है देवता उसे परास्त कर देते हैं जो देवताओं को आत्मा से भिन्न समझता है वेद उसे परास्त कर देते हैं जो वेदों को आत्मा से भिन्न समझ समझ समझता है परास्त कर देते हैं जो भूतों को आत्मा से भिन्न समझते हैं। सब उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न जानता है यह ब्राह्मण जाति यह क्षत्रिय जाति ये लोक ये देव ये वेद ये भूत और ये सब जो कुछ भी है यह सब आत्मा ही है है। तात्पर्य है कि उन अनात्मदर्शी को यह मुझे आत्मा से भिन्न रूप में देखता है इस अपराध से परास्त अर्थात संबंध रहित कर देते हैं सबको आत्मा रूप से ग्रहण करने में दृष्टांत। श्लोक आठवा वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिस पर लकड़ी आदि से आघात किया जाता है उस दुंधु भी के बाह्य शब्दों को जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता किंतु दुंधिपी या दुंधुपी के आघात को ग्रहण करने से उसका शब्द भी ग्रहित हो जाता है श्लोक न हुआ वह दूसरा दृष्टांत ऐसा है कि जैसे मुंह से फूके जाते हुए शंख के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में कोई समर्थन नहीं होता किन्तु शंख या शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है श्लोक दसवा वह तीसरा दृष्टांत तो ऐसा है कि बजाई जा, जाती हुई वीणा के बाह्य शब्द को ग्रहण करने में कोई समर्थन नहीं होता किंतु वीणा या वीणा के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। श्लोक ग्यारहवा वह चौथा दृष्टांत तो ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुए निकलते है उसी प्रकार है मैत्रीयी ये जो ऋग्वेद श्लोक मंत्र ब्राह्मण सूत्र वैदिक वस्तु संग्रह वाक्य सूत्रों की व्याख्या मंत्रों की व्याख्या इष्ट यज्ञ होता हवन किया हुआ आशित खिलाया हुआ पायित पिलाया हुआ यह लोक परलोक और संपूर्ण भूत है सब इसी के निश्वास है श्लोक बारहवा वह पांचवा दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलों समुद्र एक अयन प्रलय स्थान है इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का दोनों नासिकाएं एक अयन है इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है।, है।, है इसी प्रकार समस्त शब्दों का श्रोत्र एक अयन है इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक अयन है इसी प्रकार समस्त विद्याओं का हृदय एक अयन है इसी प्रकार समस्त कर्मो को दोनों हाथ एक अयन है इसी प्रकार समस्त आनंदो का उपस्थ एक समस्त वेदों का वाक एक अयन हैतुर्थ प्रभा द्वितीय अध्याय में शब्द निश्वास के द्वारा ही सामर्थ्य से लोकादि अर्थ निश्वास भी कह दिए गए ऐसा विचार कर उन्हें अलग नहीं कहा किन्तु यह तो सारे शास्त्र का उपसंहार करना है इसलिए अर्थता प्राप्त विषय को भी स्पष्ट कर देना चाहिए इसलिए उन्हें अलग कहा गया है श्लोक उसमें छठा दृष्टान्त इस प्रकार है जिस प्रकार नमक का डला अंतर और बाह्य से रहित संपूर्ण रसघन ही है हे मैत्रेयी उसी प्रकार यह आत्मा अंतरबाह भेद से शून्य संपूर्ण प्रज्ञान ही है यह इस भूतों से विशेष रूप से उत्थित होकर उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है इस प्रकार मर जाने पर इसकी संज्ञा नहीं रहती हे मैत्री इस प्रकार मैं कहता हूँ कार्य का सर्वथा लय हो जाने पर लवणखंड के समान अंतर और बाह्य से रहित परिपूर्ण प्रज्ञान घन एक आत्मा ही स्थित रहता है पहले तो वह भूत मात्रा के संसार के विशेष से विशेष विज्ञान को प्राप्त रहता है फिर विद्या के द्वारा उस विशेष विज्ञान और उससे होने वाली भूतमात्र के संसर्ग के सर्वथा लीन कर दिए जाने पर मरण के पश्चात उसकी संज्ञा नहीं रहती ऐसा याज्ञवल्क्य ने मैत्री के प्रति कहा निर्विशेष आत्मा के विषय में मैत्रीय की शंका और याज्ञवल्क्य का समाधान श्लोक चौदाह हुआ वह मैत्री बोली यही श्रीमान मुझे मोह को प्राप्त करा दिया है यही श्रीमान ने मुझे मोह को प्राप्त करा दिया है मैं इसे विशेष रूप से नहीं समझती उन्होंने कहा अरे मैत्रेयी मैं मोह की बात नहीं कर रहा हूं अरे यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी और, और रूप अनुदर्मा है शर्त वह बोली यही इस प्रज्ञान घन के विषय में ही मरने पर इसकी संज्ञा नहीं रहती ऐसा कहकर श्रीमान ने मुझे मोह में मोह के बीच में आपि पितत आपीपत प्राप्त करा दिया है अर्थात मुझे सम्मोहित कर दिया है अतः इस उपयुक्त लक्षण वाले आत्मा को मैं विवेक पूर्वक नहीं समझती उन्होंने कहा मैं मोह की बात नहीं कहता, क्योंकि हे यह आत्मा अविनाशी है जिसका विनष्ट होने का स्वभाव हो उसे विनाश कहते हैं जो विनाशी न हो वह अविनाशी कहलाता है विनाशी शब्द से विकार सूचित होता है अतः आत्मा अविनाशी अर्थात अविकारी है हरि यह आत्मा जिसका प्रकरण है अनुच्छित्य धर्मा है उच्छित्य उद को कहते हैं उच्छेद अंत अर्थात विनाश उच्चित्य जिसका धर्म हो उसे विचित्य धर्मा कहते हैं जो उच्चित्य धर्मा नहीं है वही अनुच्छित्य धर्मा कहा गया है तात्पर्य यह है कि इसका न तो विकार रूप नाश होता है और न उच्छेद रूप ही उपदेश का उपसंहार याग्निवल का संन्यास चारों ही प्रपाठकों में एक ही समान आत्मा का निश्चय किया गया है वह पर ब्रह्म है किंतु उसके बोध के लिए उपाय विशेष भिन्न भिन्न है उपेय तो वह आत्मा ही है जिसका चतुर्थ प्रपाठक अर्थात द्वितीय अध्याय में अर्थात आदेशो नैति नीति इस प्रकार निर्देश किया है उसी पंचम प्रपाठक द्वितीय अध्याय में प्राण रूपण के उल्लेख द्वारा साकल्यज्ञल के संवाद में निश्चय किया गया है फिर पंचम प्रपाठक के समाप्ति में तत्पश्चात जनक याज्ञवल संवाद में और फिर यहाँ उपनिषद की समाप्ति में भी उसी का निर्णय किया गया है।, इन ही का है यह दिखाने के लिए अंत में सऐष नीति नीति इत्यादि उपरसंहार किया गया है क्योंकि तत्व का सैकड़ों प्रकार से निरूपण होने पर भी उसका परवसा नीति नीति इस प्रकार से निरूपण किए गए आत्मा में ही है युक्ति अथवा शास्त्र से कहीं अन्यत्र उसका तात्पर्य नहीं देखा जाता अतः यह जो नेति ने इस प्रकार आत्मा का परिज्ञान होना तथा संपूर्ण कर्मों का संत का साधन है, इस इस है। जहाँ अविद्यावस्था में द्वैत होता है वही अन्य अन्य को देखता है अन्य अन्य को सूंघता है अन्य अन्य का रसास्वादन करता है अन्य अन्य का अभिवादन करता है अन्य अन्य को सुनता है अन्य अन्य का मनन करता है अन्य अन्य का स्पर्श करता है और अन्य अन्य को विशेष रूप से जानता है किंतु जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वहाँ किसके द्वारा किसे देखे किसके द्वारा किसे किसके द्वारा किसका रसस्वादन करें किसके द्वारा किसका अभिवादन करें किसके द्वारा किसे सुने किसके द्वारा किसका मनन करें किसके द्वारा किसका स्पर्श करे और किसके द्वारा किसे जाने किसके द्वारा पुरुष जिसके द्वारा पुरुष इस सब को जानता है उसे किस साधन से जाने वह यह ग्रहण नहीं किया जाता और है उसका विनाश विज्ञता को किसके द्वारा जाने इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया अरे मैत्रेयी निश्चय जान इतना ही अमृतत्व है ऐसा कहकर याज्ञवल्क जी परिभ्राजक संन्यासी हो गए भाष्यर्थ हे बस इतना ही जो की है नीति इस प्रकार अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार करना है वही किसी दूसरे सहकारी कारण की अपेक्षा से रहित तो अमृतत्व का साधन है तूने जो पूछा था कि श्रीमान जो अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलावे सो वह साधन इतना ही है ऐसा तुझे जानना चाहिए इस प्रकार अपनी प्रिया भार को यह अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान बतलाकर याज्ञवल्के ने क्या किया जिसकी उन्होंने पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं परिव्राजक सन्यासी होने वाला परिवराजक हो जिस संप्त सन, हुई इतना ही उपदेश है यही वेद की आज्ञा है यही परमिष्ठा है और यही परमार्थ यही पुरुषार्थ अर्थात कर्तव्यता का अंत है अब शास्त्र की तत्पर्य का विवेक ज्ञान होने के लिए विचार किया जाता है क्योंकि परस्पर विरोधी वाक्य देखे जाते हैं जीवन परंत अग्निहोत्र करे जीवन परंतु करे इस लोक में कर, सौ वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करें यह जो अग्निहोत्र है जरा मरण पर्यंत होने वाला सत्र है इत्यादि वाक्य गर्थ रूप एक ही आश्रम के ज्ञापक है और इनके सिवा दूसरे वाक्य अन्य आश्रम के प्रतिपादक है ज्ञान होने पर गृहस्थ आश्रम से ऊंचे उठकर परिवराजक हो जाते हैं ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने और गृहस्थ से वाना प्रस्त होकर परिवराजक हो जाए अथवा इसके विपरीत ब्रह्मचर्य से गृह से या वन से ही परिवराजक हो जाए ये दो ही मार्ग अभ्युदय और निश्रेयस के प्रधान साधन हैं पहले कर्म मार्ग और फिर सन्यास उनमें सन्यास ही को श्रुति अधिक ठहराती है कर्म से प्रजा से अथवा धन से नहीं किन्हीं किन्हीं ने एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व प्राप्त किया है इत्यादि इसी प्रकार ब्रह्मचर्यवान पुरुष परिव्राजक होता है जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है वह जिस आश्रम में में चाहे उसी में निवास करें। कोई कोई उसके लिए आश्रम का विकल्प विकल्प बदलाते हैं तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा वेदाध्यन कर फिर पितृगण का उद्धार करने के लिए पुत्र पुत्र की इच्छा करे और विधिवत अग्नि अध्ययन कर अग्न कर यज्ञानुष्ठान करके अनंतर वन में प्रवेश करें मुनि संचा करें अग्नियो को आत्मा में स्थापित कर ब्राह्मण को घर से निकल स, निकल कर संयासी हो जाना चाहिए इत्यादि स्मृतियां भी है इस प्रकार विख्यान के विकल्प क्रम और यथेष्ट आश्रमों में प्रवेश करने का प्रतिपादन करने वाले एक दूसरे से विरुद्ध सैकड़ों और के, के मंदबुद्धि पुरुषों के लिए विवेक पूर्वक शास्त्र का मर्म समझना असंभव है जिसकी बुद्धि शास्त्र और युक्ति में सब प्रकार निष्णात है वे ही इन वाक्यों के विषय विभाग का निर्णय कर सकते हैं अतः इनके विषय विभाग को सूचित करने के लिए हम अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार विचार करेंगे पूरा अग्निहोत्र करोत्री को यज्ञ पात्रों के सहित भस्म करते हैं इस प्रकार अग्नि, अग्निहोत्री के अंत्येष्टि कर्म में यज्ञ पात्र की आवश्यकता का श्रवण होने से जरा मरण पर्यत अग्निहोत्र का विधान होने से तथा शरीर भस्मांत है ऐसा गार्हा सूचक लिंग होने से भी ज्ञात होती है पक्ष में तो शरीर की भस्मांत हो ही नहीं सकती इसके सिवा जिसके गर्भाधान से लेकर स्मशान पर्यंत सभी संस्कारों का विधान मंत्र द्वारा बताया गया है उसी का इस शास्त्र में अधिकार समझना चाहिए किसी दूसरे का नहीं ऐसी स्मृति भी है ने जिस कर्म का मंत्रपूर्वक विधान किया है वह कर्म स्मशान पर कर, कर तो अग्नि का उच्छेद करता है वह देवताओं का विरा है इस प्रकार अग्नि उच्छेद की निंदा करने से भी यही सिद्ध होता है सिद्धांति किन्तु हमारे विचार में तो विद्यादि का विधान होने के कारण वेदार्थ का क्रिया में समाप्त होना वैकल्पिक है पूर्व पक्ष नहीं क्योंकि श्रुतियों का दूसरा है उसी को विशद करते हैं क्योंकि जीवन पर अग्निहोत्र करें जीवन पर्यंत द्वारा योजन करें इत्यादि श्रुतियां जीवन मात्र निमित्त वाली होने के कारण जब कोई अन्य तात्पर्य का होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती तो विथ्यान आदि वाक्यों का कर्म के अनधिकारियों के विषय में होना संभव है कर्म करते हुए ही की इच्छा इस मंत्र से भी यही सिद्ध होता होता है होता है तथा इससे वृद्धावस्था के कारण मुक्त अथवा मृत्यु से इस प्रकार जरा और मृत्यु के सिवा अन्यत्र कर्म का त्याग अथवा अवकाश संभव न होने से कर्मियों का स्मशान्त होना वैकल्पिक वैकल्पिक नहीं है कर्म के अधिकारी काने और कुबड़े लोग को पर भी श्रुति को अनुग्रह करना ही है इसलिए उनके लिए होगा पूर्व पक्ष ऐसी बात नहीं है क्योंकि विश्वजीत और सर्वमेध यज्ञों में जीवन भर अग्निहोत्र करने की विधि का यह क्रम विधायक वचन अपवाद बाधक है अतः व्यर्थ नहीं है जीवन दीकी जो विधि है उसका विश्वजित और सर्वमेध यज्ञ में ही अपवाद है इसलिए वहां ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ बने और गृहस्थ से वनवासी होकर परिव्राजक हो ऐसी आश्रमों की क्रमशः प्रतिपत्ति संभव है इस प्रकार उन वाक्यों में कोई विरोध नहीं आ, आ सकता पारिव्राज्य के क्रम का विधान करने वाले वाक्य का ऐसा विषय मान देने पर क्रम प्रतिपत्ति का कोई विरोध नहीं रहता उसका कोई अन्य विषय कल्पना करने पर तो यावज जीवन कर्म का विधान करने वाले का का अपने विषय विषय से संकोच कर देना होगा। का तो विश्वजीत और सर्वमेध यज्ञ है इसलिए उसका कोई बाध नहीं होता सिद्धांति ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आत्मज्ञान को अमृतत्व की अमृतत्व का हेतु माना गया है आत्मतपासित यहाँ से लेकर नेति नेति आत्मज्ञान का का उपसंहार किया गया है वह अमृतत्व साधन है ऐसा आपने स्वीकार किया है किंतु अन्य किसी कर्म आदि की अपेक्षा से रहित केवल ज्ञान ही अमृतत्व का साधन है यह कथन हम नहीं कर सकते सिद्धांति तो मैं श्रीमान से पूछता हूं कि आप आत्मज्ञान को किस लिए सहन करते हैं पूर्व इसमें जो कारण है वह सुनिए जिस प्रकार स्वर्ग प्राप्ति का उपाय न जानने वाले स्वर्ग कामी पुरुष को श्रुति अग्निहोत्र आदि स्वर्ग प्राप्ति के साधन बतलाती है उसी प्रकार यहाँ भी अमृतत्व प्राप्ति का साधन न जानने वाले अमृतत्व प्राप्ति के अभिलाषी को वेद के द्वारा एताबरे खलवृतम इत्यादि मंत्रों में यदेव भगवान वेद तदेव मै ब्रूही इत्यादि प्रकार से इच्छा किए हुए अमृतत्व के साधन का बोध कराया जाता है सिद्धांती इस प्रकार तो जैसे श्रुति उ दोनों जगह समान है पूर्व पक्ष यदि ऐसा माना जाए तो इससे क्या सिद्ध होगा सिद्धांति आत्मज्ञान कर्म के संपूर्ण हेतु का निवर्तक है इसलिए ज्ञानोदय होने पर कर्म की निवृत्ति हो जाएगी पति और अग्नि से संबद्ध जो अग्निहोत्रादी कर्म है वे भेद बुद्धि देवता के बिना वह कर्म निष्पन्न नहीं हो सकता और जिस संप्रदान कारक बुद्धि से संप्रदान कारक कर्म के साधन रूप से उपदेश किया जाता है वह इस ज्ञानवस्था में ज्ञान से निवृत्त हो जाता जाती है जैसा कि वह अन्य है मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता जो देवताओं को अपने से भिन्न समझता है देवता उसे परास्त कर देते हैं जो यहाँ नाना देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है निरंतर ही देखना चाहिए सबको आत्मरूप देखता है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है आत्मज्ञान का विषय कुटस्थ नित्य आत्म वस्तु है इसलिए उसे देश काल एवं निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं है कर्म तो पुरुष के अधीन है इसलिए उसे देशकाल काल एवं निमित्तादि की अपेक्षा है किंतु ज्ञान वस्तु तंत्र होने के कारण देशकाल काल निमित्त आदि के अपेक्षा नहीं रखता जिस प्रकार अग्नि उष्ण है और आकाश अमूर्त है इन ज्ञानों को देशादि की अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार आत्मज्ञान को भी नहीं है पूर्व पक्ष किन्तु ऐसा मानने पर तो प्रमाणभूत कर्मा का बाध हो जाएगा और समान प्रमाणों में से एक दूसरे का बाध होना उचित नहीं है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि आत्मज्ञान तो स्वाभाविक नहीं है वह तो केवल स्वाभाविक के इस प्रकार भी तो हेतु की निवृत्ति से कर्मों का होना असंभव होने के कारण विधि का ही निरोध हुआ सिद्धांति नहीं कामना के प्रतिषेध से सकाम प्रवृत्ति के बाधक के समान इसमें कोई दोष नहीं है जिस प्रकार स्वर्ग की कामना वाला करे इस वचन से जो पुरुष स्वर्ग के यज्ञ में प्रवृत्त है उसकी कामना का काम प्रतिषेध विधि के अनुसार बाध हो जाने पर उसकी सकाम यज्ञ के अनुष्ठान की प्रवृत्ति रुक जाती है किंतु इतने से ही सकाम कर्मों की विधि का बाध नहीं हो जाता पूर्व काम प्रतिषेध विधि से सकाम कर्म विधि की व्यर्थता का बोध हो जाने से काम्य कर्मों में प्रवृत्ति न हो सकने के कारण उसका निरोध हो ही जाएगा ऐसा कहे तो सिद्धांति इस प्रकार भले ही कर्म विधि का भी निरोध हो जाए पूर्व पक्ष जिस प्रकार कामना का प्रतिषेध होने पर काम्य विधि का प्रतिषेध हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान से कर्म विधि का बाध होने जाने पर उसका प्रामण्य नहीं हो सकता कर्म अनुष्ठान करने के योग्य नहीं है ऐसा सिद्ध होने पर अनुष्ठान करता का अभाव हो जाने से जब अनुष्ठान विधि की सार्थकता ही नहीं हो रही तो कर्म विधियों की तो आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है स्वाभाविक क्रियाकार ज्ञान का आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में हेतु होना संभव है ही जिस प्रकार की कामना के विषय में दोष बुद्धि होने से पूर्व स्वर्ग आदि की स्वाभाविक इच्छा ही काम्य कर्मो में सकाम मनुष्य की प्रवृत्ति कराने में कारण हो ही सकती है। वैसा ही यहां समझना चाहिए। ऐसा माने पर तो वेद का हेतु है अर्थ और अनर्थ तो उद्देश्य के अधीन है एकमात्र मोक्ष को छोड़कर और सब अविद्या के ही विषय है इसलिए अर्थ और अनर्थ तो पुरुष के अभिप्राय के ही अधीन है कारण महाभारतादी में महाप्रस्थान रूप मरण आदि की इच्छा से है। है, आत्मज्ञान के, आत्म के साथ रहना संभव नहीं है अतः हे मैत्रेयी निश्चय यही अमृतत्व का अमृतत्व है इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान ही अमृतत्व का साधन है क्योंकि ज्ञान को कर्म की अपेक्षा नहीं है इसलिए कोई प्रमाणभूत वचन न होने पर भी उक्त न्याय से संप्रदानादि कर्मों के कारक एवं जाति आदि से शून्य अविकारी ब्रह्म में ही सुदृढ़ आत्मभाव के बोधमात्र से ही विज्ञा विद्वान के लिए तो सिद्ध ही हो जाता है इसी प्रकार जिस हमको यह आत्मालोक अभिष्ट है इस हेतुवाक्य के द्वारा यह भी व्याख्या कर यह दी गई है कि पूर्ववर्ती विद्वान प्रजा आदि की इच्छा न करके गृह त्याग कर देते थे अतः आत्मलोक के आत्म से विद्वानों के लिए सन्यास सिद्ध हो जाता है ऐसा ही इस आत्मलोक की इच्छा रखने वाले परिव्राजक सन्यासी होते हैं इस वचन से जिज्ञासु के लिए भी परिव्राज्य सिद्ध होता है कर्म अज्ञानियों के लिए है यह भी हम कह चुके हैं विद्या के क्षेत्र में भी उत्पत्ति आदि विकार और संस्कार प्रयोजन के लिए कर्म है इसलिए हमने के द्वारा आत्मा को जानने की में साधन होना भी बतलाया है। ऐसी स्थिति में अज्ञानियों से संबद्ध आश्रम कर्मो के बलाबल का विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि अमानितम प्रधान और ध्यान ज्ञान वैराग्यादि मानस कर्म आत्मज्ञान की उत्पत्ति में सन्नी सन्नी साक्षात उपयोगी है अन्य कर्म हिंसा एवं आदि की बहुलता के कारण से से मिले हुए हैं। अन्य कर्म हिंसा एवं रागद्वेश आदि की बहुलता के कारण बहुत से क्लिष्ट कर्मो से मिले हुए हैं। इसीलिए मोमुक्ष के लिए पारिव्राज्य संयास की ही प्रशंसा करते हैं यथा क्त कर्मो का भी त्याग ही करना चाहिए इस मोक्ष की परम अवधि वैराग्य ही है हे ब्राह्मण, तो जो तू एक दिन अपनी बुद्धिपी गुहा में प्रविष्ट आत्मा का अनुसंधान कर देख तेरे पित, पिता पिता पितामह आदि कहाँ चले गए इसी प्रकार सांख्य और योगशास्त्रों में भी संन्यास ज्ञान का समावर्ति कहा जाता समीपवर्ती कहा जाता है कामना की प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण भी वह ज्ञान का अंतरंग प्रसिद्ध है के लिए न होने पर भी ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले, ले इत्यादि विधि उचित ही है पूर्व पक्ष किंतु हम यह पहले कह चुके हैं कि सामग्री के अभाव में जीवन भर अग्निहोत्र करे इस विधि का निरोध हो जाने से इस श्रुति को अवकाश मिल जाता है इसीलिए यही मानना उचित है, के के है। यह अग्निहोत्र विधान करने वाले श्रुतियों को सदा ही अवकाश है उनका कभी निरोध नहीं होता क्योंकि संपर्ण संपूर्ण कर्मो की कर्तव्यता अज्ञानी और सकाम पुरुष के लिए है यह हम बता आए है बिना किसी इच्छा के ही केवल जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं है प्रायः लोग अधिक कामनाएं रखने वाले होते हैं कामना के विषय भी बहुत से हैं और वे अनेकों कर्म एवं साधनों से साध्य है वैदिक कर्म भी अनेक फलों के साधन है और वे स्त्री और अग्नि से संबंध रखने वाले पुरुष के ही कर्तव्य है बारम्बार अनुष्ठान किए जाने पर वे कृषि आदि के समान बहुत से फल देने वाले है तथा तो गार्हस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में सौ वर्षो में समाप्त होने वाले हैं अतः उनकी अपेक्षा से आजीवन का विधान करने अग्नि विश्वजीत और सर्वमेध में कर्म का परित्याग भी है और जिस पक्ष में कर्म का जीवन भर अनुष्ठान विहित है वही शरीर का अंत स्मशान और भस्म के रूप में होता है अथवा आजीवन कर्म का विधान करने वाले श्रुति ब्राह्मण इतर वर्णों की अपेक्षा से भी हो सकती है क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य के लिए संन्यास की प्राप्ति नहीं है तथा तो जिसकी विधि मंत्रों द्वारा बतलाई गई है आचार्यों ने उनको एक बतलाया इत्यादि वाक्य क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा से है अतः पुरुष के सामर्थ्य ज्ञान वैराग्य और कामानिधि अपेक्षा से वित्थान के विकल्प तथा तो क्रम से संन्यास ग्रहण के प्रकारों का विरोध नहीं है स्नातक हो अथवा असनातक हो उत्सन्ना हो अथवा अनग्नि हो इत्यादि वाक्य द्वारा अनधिकारी अनधरी, के लिए तो पारिव्राज्य का अलग ही विधान किया है अतः यह सिद्ध हुआ कि आश्रमांतर अधिकारियों के लिए ही है पांचवा मैत्री ब्राह्मण समाप्त ब्राह्मण की छह परंपरा अब याज्ञवल कांड का वंश बतलाया जाता है कौशिक मत्त्य ने गोपवन से गोपवन ने कौशिक मत्त्य से कौशिक मत्त्य ने गोपवन से गोपवन ने कौशिक से कौशिक ने कौंडन्य से कौंडन्य से शांडिल्य से शांडिल्य ने कौशिक से और गौतम से तथा गौतम ने आग् अग्निवेश गाग्य से गार्ग्यारग्य से गार्ग्य ने गौतम से गौतम ने ने सैत्तवे सैतव से पाराशर्याय नय गारणसे गारे उद्दालयन से उद्दालयन ने जाबालायन से ने मध्यन्दी यन से मध्यं दिनायन ने सौक से सौक ने काषायण से काषायण ने सायकायन से सायकायन ने कौशिकाय से कौशिका नी ने घृत पाराशर्या कौशिक से घृतिक ने पाराशर्यायण से पाराशर्यायण ने पाराशर्यसे पाराशर्य जातुकर्ण से जातुकर्ण औ ऊपजनी से ऊपजधनी नए आसुरी से आसुरी ने भरद्वाज से भरद्वाज नए अत्रसे गौतम से गौतम ने गौतम से गौतम गोतम ने वात्स्यसेत्स्य ने चांडिल्यशौर्य कासे कैशौर्यका कुमार हितसेस कुमार हरिनेसे गालव ने विदर्भ वत्सन पवसे वत्सन पदाभ्रवनेंथ सौभरसे पन्थ सौरभ सौभरने आंगिससेसे अयासी आंगिसने आभूतिवाष्ट्रसे आभूतिवाश्ट्रे विश्व्रसे विश्व अश्विनीकुमसे अश्विनीकुमने दर्वर्णसेंगाथर्वर्णन अथवा दिवसे अथवा दैव मृत्यु प्रध्वसन से मृत्यु प्रध्वन ने प्रध्वंसन ने प्रध्वन प्रध्वसन से प्रध्वंसन नेकर्षि से एक विप्रचित से व्यि से व्यष्टि ने सना से सना सनातन से सनातन ने सनग से सनग ने परमष्टि से परम ब्रह्म से हे विद्या प्राप्तकी की ब्रह्म स्वयंभू है ब्रह्म को नमस्कार है आगे याज्ञविल किया कांड का वंश आरंभ किया जाता है जैसा कि मधु कांड का वंश था इसकी व्याख्या तो पूर्ववत समझनी चाहिए ब्रह्म स्वयंभू है ब्रह्म को नमस्कार है ओम छवा वंश ब्राह्मण समाप्त चौथा अध्याय समाप्त